श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद एक सौ 11 दस ग्यारह मार्च अट्ठारह सौ पचासी केवल पांडित्य से क्या होगा बहुत से श्लोक और बहुत से शास्त्र पंडितों के समझे हुए हो सकते हैं परंतु संसार पर जिसकी आसक्ति है मन ही मन कामनी और कांचन पर जिसका प्यार है शास्त्रों पर उसकी धारणा नहीं हुई उसका पढ़ना व्यर्थ है पंचांग में लिखा है कि इस साल वर्षा खूब होगी परंतु पंचांग को दबाने पर एक बूंद भी पानी नहीं निकलता भला एक बूंद भी तो गिरता परंतु उतना भी नहीं गिरता सब हंसते हैं गिरीश सहास्य महाराज पंचांग को दबाने पर एक बूंद भी पानी नहीं गिरता सब हंसते हैं श्री राम कृष्ण सहास्य पंडित खूब लंबी लंबी बातें तो करते हैं परंतु उनकी नज़र कहाँ है कामणी और कंचन पर देह सुख और रूपयों पर गेंद बहुत ऊंचे उड़ता है परंतु उसकी नज़र मरघट पर ही रहती है हास्य वह बस मुर्दे की लाश ही खोजता रहता है कहाँ है मरघट और कहाँ है मरा हुआ बैल गिरी से नरेंद्र बहुत अच्छा है गाने बजाने में पढ़ने लिखने में सब बातों में पक्का है इधर जितेंद्र भी है विवेक और वैराग्य भी है सत्यवादी भी है उसमें बहुत से गुण हैं मास्टर से क्यों जी कैसा है अच्छा है ना खूब मास्टर जी हाँ बहुत अच्छा है श्री राम मास्टर से अकेले में देखो उसमें गिरीश में अनुराग खूब है और विश्वास भी है मास्टर आश्चर्य में आकर एक दृष्टि से गिरीश की ओर देख रहे हैं गिरीश कुछ ही दिनों में श्री राम के पास आने लगे हैं परंतु मास्टर ने देखा श्री रामकृष्ण से मानो उनका बहुत दिनों का परिचय हो जैसे वे कोई परम आत्मीय हो जैसे एक ही सूत में पिरोए हुए मड़ियों में से एक हो नारायण ने कहा महाराज क्या गाना न होगा श्री रामकृष्ण मधुर कंड से माता का नाम और गुणगान करने लगे भावार्थ आदरणीय श्यामा को पूर्वक हृदय में रखना अयमन, तू देख और मैं देखूं। कोई और जैसे न देखने पावे कामादि को धोखा देकर अयमन, आ एकांत में उनके दर्शन करें रचना को हम लोग साथ रखेंगे ताकि वह माँ माँ कहकर पुकारती रहे जितने कुरुचि कुमंत्री है उन्हें पास भी न फटकने देना ज्ञान के नेत्रों को पहरेदार बनाना और उन्हें सतर्क रहने के लिए होशियार कर देना श्री रामकृष्ण त्रितापीड़ संसारियों का भाव अपने पर आरोपित कर माता से अभिमान पूर्वक कह रहे हैं भावार्थ मां आनंदमय होकर तुम मुझे निरानंद न करना तुम्हारे दोनों चरणों को छोड़ मेरा मन और कुछ भी नहीं जानता माँ मुझे यम बदमाश कहता है मैं उसे क्या जवाब दूँ ही बता दो मेरे मन की यह इच्छा थी कि भवानी कहकर मैं भाव से पार हो जाऊँ तुम मुझे इस अछोर सागर में डुबो दोगी यह विचार स्वप्न में भी मुझे न था मैं दिन रात तुम्हारा दुर्गा नाम लिया करता हूँ फिर भी मेरे इस असंख्य दुखों का विनाश हो पाया हे सुंदरी हे हर अब की बार अगर मैं मरा तो समझ लेना कि तुम्हारा यह दुर्गा नाम फिर कोई नहीं लेगा फिर वे नित्यानंदमय के ब्रह्मानंद के स्वरूप का कीर्तन करने लगे भावार्थ तुम शिव के साथ सदा ही आनंद में मग्न हो रही हो कितने ही रंग दिखा रही हो माँ सुधा पान करके लड़खड़ाती हुई भी तुम गिर नहीं पड़ती भक्तगण निस्तब्ध भाव से गाना सुन रहे हैं वे टकटकी लगाए श्री राम कृष्ण की इस आत्मविस्मृत प्रमत् अवस्था का अवलोकन कर रहे हैं गाना समाप्त हो गया श्री राम कृष्ण कह रहे हैं आज मेरा गाना अच्छा नहीं हुआ जुकाम हो गया है